राते राते मित्रों भगवती गीता का पाँचवा अध्याय बताता है भगवती गीता यानी पार्वती गीता के पाठ की महिमा को तो चलिए शुरू करते हैं भगवती गीता का पाँचवा अध्याय श्री महादेव जी बोले हे मुने इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुन कर के पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए वे महेश्वरी भी गिरिराज ऐसी योग का वर्णन करके लीला पूर्वक सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया जैसे किसी ने कहीं भी न तो देखा था न सुना था छठे दिन खष्टी देवी की पूजा करके दसवा दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा इस प्रकार तीनों लोगो की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति गर्भ ऐसी उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी हे नारद जो मनुष्य पार्वती जी के द्वारा कहे हुए हिमालय से उत्तम योग का पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है हे मुनिवर भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है अष्टमी नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके और रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूँ दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सब देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्व प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के दुर्गा तुल्य हो जाता है जो बेल के वृक्ष के सानिध्य में बैठ कर में इसका पाठ करता है उसे एक वर्ष में दुर्गा साक्षात दर्शन देती है हे नारद इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है मुनिश्रेष्ठ इस लोक में तप यज्ञ दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं किंतु इस भगवती गीता के पाठ के फल की कोई भी सीमा नहीं है इस श्री देवी पुराणे भगवती गीता श्री महादेव नारद संवाद पंचमो अध्याय भगवती गीता संपूर्ण नमो नारायण